की, की के एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य डिया, डिया, डिया, डिया। डिया। के संसार में प्रस्तुत है पूनम श्रीवास्तव की बाल कविताएं। कंप्यूटर का युग कंप्यूटर का युग है आया बड़े बड़े बदलाव है लाया इसने तो बदली है दुनिया अपना रंग है खूब जमाया नाना नानी दादा दादी को अपने से दूर भगाया परी लोक और परी कथाओं से बच्चों को दूर भगाया पहले जहाँ होता था किताबों का कलेक्शन वहाँ पर अब हरदम रहता देखो नेट का, का कनेक्शन अब तो आंखें घूमा करती, करती। कंप्यूटर मोबाइल पर, पर, पर कौन सा कार्टून, कार्टून कहा है आया किस चैनल किस टाइम पर, पर। वर्तमान युग में है, है जरूरी हर दिशा, दिशा के ज्ञान का, का होना पंख फैलाओ, फैलाओ नीले नभ पर जमीन से जुड़े ही रहना निराला बचपन बचपन तो होता है निराला निश्चल निर्मल मस्ती वाला दुनिया से उसको क्या मतलब वो तो खुद ही भोला भाला माँ की गोदी में लोरी सुनकर वह तो सो जाता बातें करता परियों के संग सपनों में वो मत वाला ना कोई चिंता ना ही फिकर मस्ती से बीते हर पल चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देख के हस रोने वाला बचपन सबके संग में खेले ऊंच नीच की बात न मन में सबके दिल को प्यार से जीते वो तो है मन मोहने वाला वो धमा चौकड़ी वो लड़ी पतंग वो ब्याह रचाना गुड़िया का गुड्डे के संग वो पूरी हलवा मेवे वाला सच में वो बचपन अलबेला कुछ खट्टा कुछ, खटा, खटा, कुछ बच्च, मीठा बचपन होता कुछ कुछ, कुछ कुछ तीखा भी बचपन भूले से भी ना भूलने, भूलने वाला यादों में हरदम बसने वाला काश ये बचपन हरदम रहता दुनिया का उस पर रंग न चढ़ता कोई अगर मुझसे पूछे तो मांग लू दिन फिर बचपन वाला फरियाद काली कोट में लाल गुलाब चाचा तुमको करते याद बाल दिवस हम संग मनाएं बस इतनी सुन लो फरियाद बचपन क्यों अब रूठा रहता हर बच्चा क्यों रोता रहता आओ चाचा नेहरू आओ सारे जहां को तुम बतलाओ खेल खिलौने साथ छीन कर क्यों सब हमें रुलाते हैं भारी वस्तु और किताबों में हमको उलझाते हैं क्या हमने कुछ गलत किया है जिसकी हमको सजा मिली है प्यारे थे सब बच्चे तुमको सुन लो उनकी ये फरियाद आओ चाचा नेहरू आओ जन्म हम संग मनाओ सतरंगे बादल उमड़ घूम कर आते बादल गरज बरस कर आते बादल काले काले भूरे पीले कितना हमें डराते बादल खुशियों का पैगाम ये बादल फसलों की तो जान है बादल लेकिन हद से गुजर गए तो बन जाते हैं काल ये बादल दूर देश से आते बादल बारिश को संग लाते बादल बच्चों बूढ़ों और बड़ों की मस्ती का ही नाम है बादल लाते हैं संदेशे बादल हमें सीखिए देते बादल बूंद बूंद पानी की भर लो जाने कब फिर बरसे बादल इंद्रधनुष के रंग में सबको रंग जाते हैं प्यारे बादल जीवन के पल पल को रंग लो सतरंगे कहते ये बादल अभी, अभी आप सुन रहे थे, थे। पूनम श्रीवास्तव की कुछ, कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।